के रूप में साधकों और भक्तों के रूप में महिलाओं और बहनों के रूप में बच्चों -कच्चों के रूप में अनेक रूपों में अनेक रंगों में अनेक नामों और निशानों में चहल पर कहलने वाले मेरे ही चैतन्य आत्मदेव ये तुम्हारी चहल पल जिस सत्ता से हो आज कुछ सत्ता के करीब हम लोग जाने का कुछ सत्संग सुनेंगे गंभीर विषय कुछ क्रीम क्रीम समझेंगे यज्ञ नाम जप यज्ञोम अस्मी जप्यक्यों में, जप्यक्यों में। जब यज्ञ में करते विकार हैं जब में आदमी पहुंच जाता है तो उसे दुख सुख देने वाले जो विकार हैं वो भाग जाते हैं वो परम आनंद को पा है। पानेता है सुख के लिए सुख दो प्रकार का होता है सुख तो वो होता है कि जरा देर आया और चला गया और दूसरा सुख होता है वो जो शाश्वत आख का सुख आया और गया नाक का सुख आया और गया कान का सुख आया और जीवन चला जाता है और सुख दिखता नहीं जो इलाज किया तो दर्द बढ़ता ही गया दादर की दवा न लगाते खुजलाते हो तो जरा मजा आता है लेकिन ज्यो खुजलाते गए गए त्यों रोग बढ़ता ही गया। जितना जितना सुख सुख का साधन बटोरते बाहर से भीतर की कोशिश करते ही रहे मनुष्य उतने ही बेचारे अशांत और दुखी होते चले गए ऐसा नहीं कि ठक्कर नगर में गंदगी है नालिया है उसी लिये लोग दुखी होते हैं ना बीमारियां तो बढ़ती हैं नालियों के कारण लेकिन दुख तो बाहर की चीजों को भीतर भर के सुख ले। लेता है श्री राम इसीलिए नानक देव ने ठीक कहा नान्य दुखिया सब संसार संसार का मतलब है जो सरकने वाली चीजें हो जो बदलने वाली चीजें हो बचपन किशोर अवस्था में सरक गया किशोर अवस्था जवानी में सड़क गई और जवानी बुढ़ापे में कौन से दिन चली गई कोई पता नहीं श्रीराम भागवत के ग्यारहवे स्कंद में सातवें अध्याय का सातवां श्लोक है भगवान कृष्ण औधो पर खूब प्रसन्न होकर गुड बात बता रहे श्री राम को रोटी का टुकड़ा डालते हैं, कभी रूखा डाला कभी पारूठा डाला कभी सूखा डाला कभी डाला। वो तुम्हारे घर के इर्द गिर्द मकान और बंगले के इर्द गिर्दरात को मंडारता रहता है आदमी सो गया मालिक सो गया और कोई नया आदमी आता है तो कुत्ता भोंगता है मालिक सोते सोते गाली देता के भेड़ वो मठ न तो करे गाटो बजे लेकिन कुत्ता भोंगता रहता है मालिक कपल में पड़ा है जोर से मारता है फिर भी कुत्ता रहता है और जो जो बाहर का आदमी नजदीक आता है कुत्ता अपनी फर्ज करता है मालिक समझता है कि अब तो मानो क्या हुआ जो रहे हैं, कोई मेहमान है क्या बात है कि मालिक जगता है लेकिन आखे बंद होती है आता है उसको सूंघता है कुत्ता फिर भौंकता है अनजान आदमी देखकर और जब मालिक की आंखें खुल जाती है और उससे बात करता है तो कुत्ता चुप होकर चला जाता है कि इनके पहचान वाला है चलो ज्ञान छ्री राम इनका मित्र है कोई अनजान आदमी नहीं है इनका घात करने वाला नहीं कुत्ता तो नहीं भोगता कुत्ते के अंदर फौकने की सत्ता तो परमात्मा की हमको कुत्ता दिखता है लेकिन नामदेव को कुत्ता नहीं दिखता बने खाओ मुरारी की गिरधारी मुखे दिर्धारी बुधाए हो मुझी रोटी गेर व्यव चोरा गेर व्यव चोराये बिना भोग लगाए नामदेव को कुत्ते में भी प्रभु दिखता है लेकिन हमको मनुष्य में भी प्रभु नहीं दिखता संत में और साधक में भी प्रभु नहीं दिखता इसलिए श्री कृष्ण ओसव को कह रहे कुत्ते को अपने है क्योंकि उसका उसका टुकड़ा दिखा के चला जाता है। उसका काम पूरा हो जाता है लेकिन संत का काम तो मौत तक चालू रहता है श्री राम कुत्ता तो बाहर का मित्र मिला उसको सूंगा और कुत्ता निश्चिंत हो गया लेकिन सदगुरु निश्चिंत नहीं होता शिष्य की खूब खबर रखते रहते कभी तो आदर लेकर शिष्य को उत्साहित करते और कभी तो आदर को ठुकरा कर शिष्य को शिष्य सिखाते श्री कभी प्रसाद लेकर उनको उत्साहित करते और और प्रसाद कभी दे और कभी देकर उत्साहित करते चुप होकर उन्हें चलाते तो कभी बोलकर चलाते श्रीराम कैसे भी तुम चलो और अपने यार से मिलो बाबा लोग फूल लेने के लिए बाबा नहीं बनते लेकिन हम लोग फूल देकर बापाओ के बन जाते हैं जय श्री कृष्ण भगवान बुद्ध की कथा मेरे को कुछ सिखाओ मेरे को आनंद मिले मेरे को सच्चा सुख मिले बुद्ध ने देखा कि अनाधिकारी बुद्ध ने कहा अच्छा तेरे घर आऊंगा मेरे को भिक्षा भिक्षा देना सेठ ने कहा ठीक है रोटी खिलाने से जो आनंद मिल जाता है भगवान का संग मिल जाता है ठीक है तो सेठ ने खूब माल ताल बना और बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर सेठ को कर लाओ भिक्षा सेठ खीर ले आए मालपो ले आये कचोड़िया ले आए पकौड़िया ले आए, आए सेठ का खोराक था बुद्ध ने भिक्षा पात्र रखा सेठ बोलता कि बाबा जी क्या बात है क्या भिक्षा पात्र में गोबर भरा है बोले तो डाल दे बोले नहीं तो छाण से भरा है बोले तो डाल दे भिक्षा बोले बाबा जी ये तो तुम्हारा भिक्षा पात्र में छाण भरा है हमारा खीर खराब हो जाएगा तो बुद्ध बोलते ऐसे ही तुम्हारे खोपड़े में अहंकार और मेरे तेरे का छान भरा है हमारी सिखाई हुई साधना और दिखाया हुआ साक्षात्कार गर्व और अभिमान निकाल कर जाना थोड़ा दिल खाली करके जाना बोले ये सब क्या हो तो तो बस और हम कुछ नहीं जानते छान पान ये वो पत्नी समझदार थी बोले न जाने से तो जाए कैसे भी जाए हाँ, चम्पे का फूल खिल रहे थे खुशबू फैला रहे थे पत्नी ने एक चम्पे का फूल तोड़ कर दे दिया कि जैसे संत का भीतर का फूल खिलता है और हजारों हजारों घवरे श्वास लेते हैं अब हजारों घंवरे भीतर की श्वास लेते हैं अब भीतर की श्वास तो हम संत को क्या दे सके उस बाहर की श्वास फैलाने वाले फूल संतों को चढ़ाओ श्री कुछ न कुछ दो न दिया बिना न दिए बिना असर होगी नहीं और कुछ नहीं देते तो कम से कम प्रणाम तो कर देना फूल तो रख देना मुफत का माल मुफत का ज्ञान हजम नहीं होगा इसलिए कुछ न कुछ अर्पण करना ये फूल ले जाना प्रणाम कर देना जब इतनी बात मांगी तो इतना जरा कर देना बुद्ध तो ने राजा ने कहा ठीक है बना तो हण रोज रक्त पी वही भगत्याणी भिना देना मुझो गुरू, मुझो गुरू। राम तमाजा कम हीरा लाख रुपए का फूल लेकर राजा चला छपरा देखा क्यों बैठा है जाके हीरा निकाल महाराज ले ले ने के न न न है, है को को सत्कार क्या बोले लाख रुपए का महाराज अभिमानी टो भी नीति राई मैं एक देवे दस पावे तो मंदिर टिकाने में जीवित मंदिर के आगे एक देवे तो न जाने क्या पावे एक देवे तो प्रभु पाले श्री राम प्रभु का आनंद पाले चल तो शिष्य खड़ा था भिक्षु उसने इशारा करा कि कुछ तो हाथ कांपरे फेंक दिया फिर पत्नी की बात याद है कि फूल दे दो तो, फूल रखा बुद्ध ने कहा फेंक दे गिरा दे फूल गिरा, दे। जो गिरा दिया जो हीरा गिरा तो फूल गिराने में क्या बोले गिरा दे बोले और गिरा दे और गिरा दे अरे जरा जरा क्या गिरा दे गिरा देुक ने इशारा दिया कि रहे, प्रणाम जब गिरा दिया अपना हम मस्तक तो बुद्ध बैठे थे अकेले में मौज में बुद्ध के ध्यान और प्रेम की निगाहों के वाइब्रेशन रश्मिया उसके मस्तक के पीछे के में पड़ी अभी विज्ञान बोलता है कि आदमी जब खड़ा है तो उसका अहंकार भी खड़ा है आदमी जब लेट जाता जाता है है। तब उसका अहंकार जरा ढीला हो जाता है। फिर उससे कुछ मनोवैज्ञानिक बातें पूछो उसके मन में अशांति किस कारण है खड़ा होगा तो नहीं बता सकेगा अपनी इज्जत राहुल संभालेगा लेकिन लेटे ले ले पूछने से वो ठीक ठीक बताएकार लेट गया और दूसरा क्या है कि तुम्हारे मस्तक में आगे का भाग जो है ऑर्डर देता है और पीछे का भाग रिसीवर करता है जैसे रिसीवर हम उठाते ना तो एक तो रखते हैं कान पे और दूसरे रखते हैं मुंह पर आवाज को तो खींचता है और कान वाला आवाज को देता है मुंह वाला आवाज को लेता है ऐसे मस्तक का अगला हिस्सा विचारों को ऑर्डरों को देता है और पिछला हिस्सा लेता है और इसका प्रयोग किया गया कोई आदमी जा रहा है और तुम्हारा मन एकाग्र है और उसके पीछे तुम देखो और मन में सोचो कि पीछे कीड़ा घूम रहा है खुजला हो खुजला हो खुजला हो खुजला हो खुजला हो तो खुजला सूरत में मैं सैर करने को गया सुबह किसी गांव जाना था रास्ते में गाड़ी रोक दी मैं पैदल चला तो एक मुसलमान था कोई बांध खाया हुआ टाढ़ी बाड़े थे स्कूटर पर जा रहा है तो उसकी नजर पड़ी सफेद कपड़े में बड़े फुर्ती से जा रहा है बाबा नजर डाली नजर डालते टाल गया मैंने क्या एक बार देख लिया है अब क्या करूं इसको कुछ पूछ इसका भला होना चाहिए तो चला गया फिर मैंने इसी प्रयोग को किया मैं मौन था लेकिन आखिर उस पर लड़ाई कर सकते लेकिन इन चीजों का उपयोग जो लोग दारू पीते हैं और दारू छोड़ना चाहते हैं थोड़ा बहुत अथवा नहीं भी चाहते और जिनकी पत्नियाँ चाहती की हमारे पति या पुत्र या परिवार वाले दारू न तो जब सो जाए, तो उनके पिछले मस्तक के हिस्से में अपनी पवित्र भावना करके एक तक नज, नजर जितनी देर रख सको रखो और मन में कहो के दारू दे, देना जह रखे छठे दे दारू छठे दे बयाना जो दारू पी दारू छटे दारू छटे दे बार बार उसके विचार ऋषियों ने उन महापुरुषों ने कितनी तपस्या किया होगा कितना खोजा होगा और हमको आकर घर बैठे ऐसा किनिया सुना देते हैं कि सारी जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते श्री राम महाराज मु लेट गया कौन सम्राट और बुद्ध की निगाहें पड़ी उसको बड़ी शांति मिलने लगी इतने में पीछे से पत्नी आ रही थी उसने देर ए, ए, ए, सब हो होती है लेकिन संकल्प सफल हो जाते चक्कर नगर वाले साई हेलो हेलो हाँ लेकिन जब हलो हलो कक् संकल्प थे तो सा श्री राम गुरु का पक्का संकल्प हुआ तो विष्णु मैदान श्री राम और फिर तुम्हारा पक्का संकल्प हुआ घर से तो इधर आ गए मन परमात्मा को छूकर कर होता है तो परमात्मा सत्य है उसलिए सत्य परमात्मा में जितना शुद्धि से मन उठता है उतना संकल्प सत्य होता है बोलिए कहो इनकार मताे पंजो दिन गुरु नानक ने पंजा दिया क्यों पंजा देने मात्र से वो पत्थर रुक गया पाकिस्तान में अभी पंजा साहब है खैर वो पंजा साहब है तो जो नानक दे हाथ लगाया होगा वो पंजा नहीं बाद में थोड़े निशान बिशान बना दिए होंगे हाथ का तुम हाथ हाथ से पत्थर को यू रोको तो पंजा को हाथ अपना इतना लोहे का नहीं की पंजा छप जाए लेकिन यादगरी के लिए फिर लीलाई की जाती है श्री राम इन संकल्प से को पंजे पंजा तो उठने मात्र को है संकल्प यहाँ का संकल्प पड़ा और उसको देखते ये बोलती उठो उठो बहुत हो गया धन्य हो उठो बेटा पार हो गया पति कहता है मुझे सुख की घड़िया जीने दो मुझे सुख की घड़िया जीने दो तो जीवन मुझे सुख की घड़िया जीने दो तो फकीरी शराब पीने दो जीवन की फटी चादर अब तो जीने सीने दो श्रीराम जीवन बिखर गया है बाहर से भीतर भर भर के भीतर बिखर गया है अब बाहर का बाहर रहे और भीतर का आनंद भीतर मिल रहा है मुझे सुख की घड़िया जीने दो फकीरी शराब पीने दो जीवन की फटी चादर अब तो सीने दो श्री कृष्ण ऊधव को कहते हैं ऋषि मुनियों का अपमान किया यदुकुल के लड़कों ने याद को एक यादव को मुसल बांधकर स्त्री के कपड़े पहरा कर ले गए ऋषियों के आगे बोले तो महाराज इसको लड़का आएगा कि लड़की आएगी महाराज समझ गया कि संत की मजाक करते ऋषि लोग कुपित हो गए उन्होंने कहा इसको न लड़का आएगा न लड़की आएगी इसमें से तो मुसल निकलेगा और वो तुम्हारा सारे कुल का नाश करेगा वो घबराए हिस्सा डाल दिया तलाब में और टुकड़ा बचा वो डाल दिया बड़े सरोवर में वो टुकड़ा तो मछली गल गई और उसी से भगवान श्री कृष्ण को एक पारधी ने मछली पकड़ी और उसमें से जो निकला लोहे का टुकड़ा उसी का तीर के नोक बना के भगवान श्री कृष्ण की लीला समेटी दी लगाया और यदुवंशी आपस में लड़ पड़े जब यदुवंशी आपस में लड़ रहे थे तो औधव समझ गए कि आप भगवान अपनी लीला समेट रहे जीव का स्वभाव है लीला का विकास करेगा तो खुश होगा और लीला समेटी जाएगी तो जीव घबराएगा क्योंकि जीव समझता के नश्वर चीजों ही मेरे सुख का साधन लेकिन महात्मा ब्रह्म और भगवान समझते हैं ये तो हमारे खिलौने हैं ये हमारे खेल के लिए खेल बनाना भी जरूरी है और खेल खत्म करना भी जरूरी बच्चे खेलते हैं मिट्टी के घरों में बनाते हैं। दो चार घंटे खेलते हैं फिर शाम होती है लेकिन हम ऐसे बच्चे हैं कि जीवन भर मिट्टी के घर बनाते हैं मरते समय भी मेरे लड़के कहाँ हैं लड़के आ गए लड़कियाँ कहाँ हैं क्या गई के रंधड़े में के रे संभाल करो दुकान पर कौन गया संभाल करो अरे मां तू संभाल करे श्री राम जो संभालना है उसको तो संभाल तो श्री कृष्ण की लीला संकेलन का कार्य देखकर औदव भगवान को कहता कि प्रभु मैं समझता हूँ कि आप अलविदा हो रहे हैं कृपा करके मुझे साथ ले चलो कृष्ण बोलते हैं, देखो शरीर से कोई साथ आया नहीं और शरीर से कोई साथ जाएगा नहीं चाहे पत्नी हो चाहे पता हो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो चाहे लेडी हो चाहे लेडा हो जाए कोई भी हो कोई किसी के साथ न आया है न कोई किसी के साथ जाएगा करे सजो श्री राम तो ओधव को श्री कृष्ण कहते श्रीमद भागवत का ग्यारहवा स्कंद है सातवां अध्याय और सातवा श्लोक यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्ध्यान श्रम आदि भी उधर जो मन से बाणी से चक्षु से और कानों से सुनाई पड़ता है दिखाई पड़ता है सोचा जाता है नश्वरम क्रियमाणम माया मात्र मनोमयम ये सब माया मात्र है और मनोमय है मन की वृत्ति इंद्रियों के द्वारा बाहर निकलती है तो ये जगत सच्चा लगता है और मन की वृत्ति हिता नाम की नारी में जाती है तो सपना सच्चा लगता है और वृत्ति जब हृदय आकाश में शांत होती है तो न जागृत सच्चा न सुशुभि सच्ची जरूर पुरुष पुरुष सही चाहू अरे पर माता का कला है मिले तो मेवापरा अद कला श्री राम तो, तो, <laughs> तो प्राण तो चल रहे थे कान भी थे तुम भी थे लेकिन तुम्हारी जो चित्त की वृत्ति थी वो लीन हो गई थी श्री राम बोजु जदे बार हो तने उन जो पी पपा वठिया बले रस गुलाब जब बोदी निंदा कर तो बात फाड़े निंदा कर तो 11:00 बजे पी आयो बेचारा दुकान का एक एक सबने के दिल जम देते ने फुटत सो में जागाए जगाए रज रखे जमों जे बात मुंह मुह गोले छोटा सा गुलाब जामुन ढूंढ के मुँह बीत गए डका मारा डका मारा जीप चालू कर दिया मिठू मिठू पे लगे अरे पर पंद्रह मिनट आ गई हो जीव आर रसगुल्ले की तो बीस मिनट पहले मुलाकात हुई थी के मेरे को नींद थी श्री राम तो तुम्हारी जब वृत्ति इंद्रियों में आती है तब तुम्हें स्वाद आता है तुम्हारी वृत्ति नेत्रों में आती तब दिखता है तो जब तुम्हारा अंत निकल जाता है तो नाक और देह होने तो होते हुए भी कुछ दिखता सुनना नहीं क्योंकि माया मात्र है एकाएक तुम पर सात बंदूकें के बरसे ग्यारह तलवारें घूम जाए एक एटम बम गिर पड़े एक हाइड्रोजन आ जाए और उसके ऊपर हवाई जहाज गिर पड़े तुम्हारे पर तो क्या होगा ओ हो हो तुम्हारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का वियोग होगा उससे बढ़कर और क्या होगा थी, थी मौत थी ना दिनो तो छा अच्छा ये न होए तो फिर क्या मौत नहीं होगा मौत तो तेरण है? वो नाराज है साईं नहीं तुम के के अरे बाबा वो करे करे नेठ जा ना तो पर मुसीबत कि मरी अरे करेठो लुचो है ये जो कुछ जीना और मरना है माया मात्र है खेल मात्र है कोई सुबह की गाड़ी में जाता है शाम की गाड़ी में जाता है कोई रात की बारह की लोकल में लटकता है अब लोकल में जाए खो खो करता हुआ तो जरा शाम की गाड़ी में चला जाएगा फर्क भी क्या पड़ेगा श्री राम लेकिन शाम की गाड़ी में किसी के भेजने की ताकत में जब तक तुम्हारे श्वास मौजूद है श्री राम ओब साथ में जाना नहीं साथ में आना नहीं मैं तुझे कहता हूँ की मैं आत्मा हूँ ऐसा विचार कर चक्षु इंद्रियों से जो देखता है वो सब सपना है सब खेला है नानक बोलते है जैसा सपना रहने का तैसा ये संसार कबीर बोलते है जागो लोगो मत सो ना करो नींद से प्यार जैसा सपना रहने का तैसा ये संसार नंदड़ा हुआ किा हुआ आगो आगो गली मक्खन खाइंदो वेडिये के या बाप लेके घूमता था और तुम्हारे गए यह कहता था बाप की तो दाढ़ी चुभती थी लेकिन तुम्हारे को बाप को तो मजा आता तो तुम परेशान होते थे परवाही का नहीं श्री राम कलेक्टर आ जाए तो परवाही नहीं और कलेक्टर को घर जो तो तुम्हे उठाए और तुम्हारी मौज है तो तुम मुस्कुराओ नहीं मौजे तो रोलो और मौज आए तो उसकी पैंट और शर्ट पर सीटी मार दो श्री राम कितने तुम बादशाह क्योंकि अहंकार नहीं था उसी प्यारे लग रहे थे तो जितना जितना अहंकार देह में आ जाता है उतना उतना आदमी का रसीला चला जाता है तो ध्यान भजन करते करते अहंकार गलकर परमात्मा का प्रागट्य होता है श्री राम इस अहंकार को गलाने के लिए हिंदू संस्कृति ने भारत संस्कृति ने और विदेशी संस्कृति ने अलग अलग प्रयास किए उन प्रयासों में एक मंत्र का भी प्रयास है ऋषियों ने खोजा कि बाहर का सुख भरने से शांति मिलती नहीं और भीतर का सुख कहां रहता है उसकी खोज लगाओ खोजते खोजते खोजते खोजते ऋषियों ने ओंकार को खोज लिया और बाद में नानक ने भी ओमकार की ही घोषणा की नानक जी तीन दिन नदी में गायब हो गए बाला मर्दाना दौरा लेकिन गुरु नानक देव गांव वाले आए रोने वाले रो लिए दुष्ट लोगो ने कहा अच्छा हुआ सज्जनों ने क्या कहे हुआ गया खोजते खोजते तीन दिन के बाद गुरु नानक नदी से प्रकट हुए ऐसी कहानी है कहानी कहा जाता है कि गुरु नानक का ये राज बड़ा गोपनीय है बड़ी सूक्ष्म बात इस सूक्ष्म बात को समझाने के लिए इर्द गिर्द कहानी बनानी पड़ती नानक देव नदी में खो गए तीन दिन के बाद प्रकट हुए वो नदी बाह्य नदी नहीं थी वो सुषमा की नदी थी और उसमें खो गए अहंकार को खोने में करीब तीन दिन लगते उसी हम लोग तीसरा मनाते हैं बगड़ी बिते कभी वन आदमी जब मरता है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है इर्द गिर्द घूमता रहता है और फिर देखता के शरीर को जला दिया आप जाने जैसा तो नहीं फिर घर में चलो आओ तो घर में भी कुटुम्बी पड़ोसी सब हो के तीसरा मना लेते भाई वंजारी भगवान सुखी करें, करें, करें यात्रा करो श्री राम जो लोग भूत प्रेत की विद्या जानते हैं वशीकरण प्रशिकरण काम करते हैं उन लोगों का कहना है की हिंदुओं के मशान में भूत इतने नहीं मिलते जितने मुसलमान के कब्रस्तान में मिलते क्यों लोग जितना चुना पिरा करते हैं हैं और भूत प्रेत पकड़ते उतना हिंदू लोग नहीं पकड़ पाते हिंदुओं की हिंदुओं में एक अच्छी है कि जल्दी से जल्दी शरीर को जला देती स्वभाव है कि जिस घर में तुम रहते हो वो घर में जाने की तुम्हारी इच्छा होती आदत और अपना देखा हुआ रास्ता शॉर्ट पड़ता और नया रास्ता लंबा लगता है श्री राम शरीर में फिर तुम्हारी इच्छा हो जाती में में रहो तो बजीन नहीं। भाई जीन भाई जीन भाई जीन भाई। तो नगर पर पर फ्लैट बजी होते आदमी की हैबिट जाती है वहाँ सरलता हो जाती है हिम्मत तो की कथा चल रही है गुरु नानक नदी से जब प्रकट ज्ञान की नदी से जब गुरु नानक प्रकट हुए तो गुरु नानक ने पहला ही वचन कहा जप जो है ना गुरु नानक का पहला शास्त्र है और उसमें जपू के पहला वचन है बड़ा महत्वपूर्ण तो ना ना थे थे एक तो कर। तारों पर कदम रखते हैं वो आगे पहुंचते हैं किनारों पर राही रुक नहीं सकते कभी मन के इशारों पर कदम रखते हैं वे आगे पहुँचते हैं किनारों पर देखो बुढ़ा अस्सी साल का काका का आ गया है प्रशांत परमात्मा समाहितो समात शीतोषण सुख दुखे तृप्तात्मा कूटस्तो विजित योगी सम कांचना उधर नहीं देखा ऐसे बोलते हमको जैसे तैसे महाराज छोड़े बचपन में ये श्लोक पढ़ते थे हम उसी पक्का पूरा करके फिर पूर्णा होती पूरा करके फिर भोग तो जो ये घर में, में में से से से खान लेके साथ क्या था साथे जी ब्रह्म बाहर उनके राजू आया हुए हैं सुख दुख हानि लाभ ऐसा ऐसे ही जीवन और मरण भी खेल है दुख दुख खेल है तो सुख भी तो खेल है सुख में से आ सकते ताना है। मैं अमर हूं मैं आत्मा हूं मैं अमर हूं मैं आत्मा हूं लेकिन ये समझो कि ये मरने वाला है मैं अमर हूँ ये अमर नहीं ये तो मरने वाला है ऐसा समझ के बोलो मैं अमर हूँ तरत लोगे कि मैं अमर हूं मैं अमर हूं मैं ब्रह्मा हूं तो कोई शरीर तुम्हारा कोई सीमेंट कॉन्क्रीट नहीं हो जाएगा शरीर तो मरता जो मरता है वो मरता है बुद्ध मरने जा रहे थे शिशर हो रहे बोले क्यों रोते हो कि बोले आप आखिरी हैं बोले आखिरी मेरी नहीं है जिसकी आदि थी उसका अंत होता है मेरी कहीं आदि भी नहीं थी अंत भी नहीं इसको लोग बुद्ध कहते हैं वो मर रहा है मैं थोड़े मर रहा हूं अभ्यास है ना समा के ऊपर बंदर बुरी तरह कूदा कूद कर रहा था भैंसा भैंसा भैंसा को बंदर बड़ा परेशान करता है कभी तो उसके सिर पर बैठ जाए पीठ पे बैठ जाए कभी उसकी पूछड़ी हिलावे कभी उसके सिंगड़े पे नाचे कभी उसको खंजवाड़े भैंसा को भैंसा कुछ नहीं करे कभी कभी तो वो आख में उंगली डाल दे भैंसा के और देवता आए बोले ये बंदर से तुम बिक गए हो क्या भैंसा को पूछा वो भैंसा तथागत थे अगले जन्म में कुछ जन्मों पहले बुद्ध भैंसा हुए थे पाडो पूछा कि ये बंदर बंदर ने तुमको खरीदा है क्या या तुम इससे डरते हो महसा ने कहा इसने मेरे को खरीदा भी नहीं और मैं इससे डरता भी नहीं मेरे सिंगों में इतनी ताकत है कि जब सिंगों पे बैठता है ना तो एक झटका मारो ना तो इसकी चटनी बना दूं पैर तले कुचल लेकिन दुर्बल का चटनी बनाना क्या बड़ी बात है दुर्बल को अपना बल दिखाना कोई जरूरी नहीं और इस बार ने मेरे को समता बढ़ रही है सहन शक्ति बढ़ रही है इस बार ने मेरी सहन शक्ति क्षमता बढ़ रही गांधी जी ने हलचल चलाई थी काशी में कई लोग कार्यकर्ता पकड़े गए गांधी तिलक दूसरे नेहरू वेरू सब जेल में उस समय मदन मोहन मालवे ने एक सभा भरी उस सभा में चुने हुए प्रसिद्ध आदमी थे तो एक पत्रकार ने पूछा कि जब गांधी और नेहरू और तिलक और दूसरे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता सब ब्रिटिश के मेहमान हो गए हैं राष्ट्रपति समझ राष्ट्रपति के मेहमान जेल में है तुम बाहर घूम रहे हो सभा कर रहे हो तो क्या ब्रिटिश सरकार के तुम आदमी हो या ब्रिटिश सरकार तुम्हारे से डरती है मदन मोहन मालवीय से पूछा तुम ब्रिटिश के आदमी हो या ब्रिटिश तुम्हारे से डरती है मदन मोहन मालवे ने कहा ब्रिटिश ऐसा जुलुम करने वाली सरकार हमारे से कैसे डर सकती और मैं उनका आदमी भी नहीं हूं मैं उनका चमचा भी नहीं हूं बोले तुम बाहर घूम रहे हो आज गांधी जी जेल में हैं बोले तो उनकी भाषा में और मेरी भाषा में थोड़ा फर्क है गांधी जी बोलते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो विदेशी माल का बहिष्कार करो और मैं बोलता हूं कि स्वदेशी माल ही पहरो, बहिष्कार करना तो कायदे का भंग होता है इसलिए उनको जेल में जाना और स्वदेशी ही पहरो, ऐसा कहने से हो कायदे का भंग नहीं होता ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं संसार का त्याग करो तो लोग उसको जेल में डालते <laughs> क्या बाहू खतरनाक जशो नहीं कोई हमारे जैसे होते बोले भगवान की ही मस्ती में रहो <laughs> बोले बाप जी हारा थे पर हम बोलता हूँ ये किया तो क्या किया स्वर्ग गया तो क्या बड़ी बात है वैकुट में जाना बड़ी बात नहीं जय और विजय जाकर वापस लौटे नरक में जाना कई बड़ी बात नहीं है हजारों पापी सड़ रहे स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं सेठ होना कोई बड़ी बात नहीं नेता होना कोई बड़ी बात नहीं स्त्री होना कोई बड़ी बात नहीं पुरुष होना कोई बड़ी बात नहीं मूर्ख होना कोई बड़ी बात नहीं पे पेड़ीवाला होना कोई बड़ी बात नहीं मांस का जमाई होना कोई बड़ी बात नहीं मांस का सेवक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं नौकर होना कोई बड़ी बात नहीं लाखों नौकर भटक रहे है सेठ होना कोई बड़ी बात नहीं कहीं सेठ बच रहे हैं चिंता में जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली अपने आप से ही मुलाकात करो वो है विदेशी ये सब विदेशी चीजें हैं इनका त्याग हो ही जाएगा जब स्व स्वदेशी बन जाओगे तो विदेशी का त्याग हो जाएगा तो वेद में दोनों प्रकार के वाक्य है विधि वाक्य और निषेध वाक्य विधि वाक्य और निषेध वाक्य विधि वाक्य ये होते हैं परमात्मा सत्य है चित है आनंद स्वरूप है और वो तुम हो तुम आनंद हो इसलिए आनंद आता है तुम सत्य हो इसलिए शरीर चले जाते फिर भी तुम्हारा आत्मा है तुम चेतन हो इसलिए शरीर को भी चेतना देते निषेध वाक्य है, है कि तुम शरीर नहीं हो तुम मन नहीं हो तुम ये नहीं है ये नहीं ये नहीं नेति नेती नेति काटते करते काटते काटते बाकी जो बचे नेती नेती नेति वेद बोलते न ये, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं के बाद जो बचे वो मकान बना बहुत बढ़िया कई मंजिले थी कई कमरे थे पूजा गृह अलग थे डाइनिंग रूम अलग थे आराम गृह अलग थे वो बाप गया बेटा गया और कई मेहमानों को मकान दिखाया मकान बंद करके बाप लौटता है मेन गेट को ताला लगाता बेटा को बोलता है जरा जांचो कोई कमरे इतने सारे हैं कोई मेहमान रह तो नहीं गया ना कोई तो ना गये हो अथवा कोई किचन में या बाथरूम में या कोई संडास में बैठता नहीं गया जरा देख लड़के ने सब ढूंढा देखा ऊपर से आवाज लगा के पिताजी कोई नहीं बाप ने मेन गेट बंद किया बोले पिताजी क्या करते है? बोले तू बोलता है कोई नहीं बोले कोई नहीं है नहीं नहीं करके नहीं की खबर देने वाला मैं तो हूँ ऐसे नींद में कुछ नहीं रहता मरने के बाद कुछ नहीं रहता परलय होता है तो कुछ नहीं रहता है अब परलय हो जाता है कुछ नहीं रहता है उसकी जो खबर देता है वही आत्मा रहता है नींद में कुछ नहीं रहता सेठ नौकर भाई भाई फिर भी जो रहता है वो आत्मा है तो सब आत्मा लेकिन मानते नहीं जानते नहीं चिल्ला रहे कुछ करें ये करे वो करे फिर कुछ मिलेगा खाऊं एक करूं ऐसा करूं, ऐसे जितना बाहर के सुख की इच्छा बढ़ती उतना आत्मा से बाहर चला जाता बटक मुआ भेद बिना पावे कौन उपाय खोजत खोजत जुग गए पाव कोत घर आए खोते खोते जुब जुग चले जाते जातेजान नीचे पैर चले सुख को खोज रहे सुखी होने की इच्छा छोड़ दो मन बोले ये करो तो सुख मिलेगा भाई हाल भरिया कूड़ा बहना धोखा देता है मन बोले ये करोगा तब सुख मिलेगा ये करोगा तब सुख होएगा। उसको बोले चल झूठा कहीं का तो धोखा देता है आठ दिन पहले ही बोला था कि पत्नी आएगी माए आए कैसे करूंगी वो बोले जी वो बताया था विनोद की बात बच्चू भाई सुन लेना तो एक आदमी अपनी पत्नी को स्टेशन पर रवाना करने को आए तो बोलता कि पानी के गिलास है स्टील के निकालना मत, और स्टेशन पर किसी के हाथ की वस्तु खाना नहीं बरसादी बरसादी है स्टेशन पर कई धोखे वाले होते हैं और आराम से रहना मैं पैसा बैसे है तो ठीक है दूसरे भी भेज दूंगा पत्नी को मीठी मीठी बातें करके गाड़ी रवानी हो रही ऊसी गाड़ी में दूसरी मई तो आदमी बोलतापक पड़ी है महीना तो। रहा हो तो शुवाधो एट बहरू के ते पक शीखो पेला भाई पोता पत्नी ने केवी मीठी मीठी बात समझाई ने विदाय आपे हूँ आई छु तरत ते तरह छो तो तू न समझे एनु बहरू जाए मीठी मीठी बात करे तू आई तुम तो करोगे ऐसे ही माया जब जाती है ना तो आदमी मीठी मीठी बातें करता है माया जब आती है ना तो बोझा ले आता जय जय माया जब घटती है ना तो आदमी खाली फोरा होता है उसकी अकल सूजती है जीवन में मिठास आती है माया जब आ जाती है तो जीवन को दबा देती है मिठास को दबा देती है खुशी को दबा देती है और उभरान को ले आती जय जय माया क्या कि धोखा माया माँ माना नहीं या माना जो दिखे जिसमें दम नहीं हो और फिर भी आकर्षित कर दे वो माया वो खींचती जाती है अपन को खींचती जाती आम करव तो निराश आपलू करव तो निराशलाजाओ तो पूरी आवा आवा अठार वर्ष रहा बीजा पांच दस वर्ष रहो शू, शू। बाबला तो बाबला ना बाप आए तो वे शू बाबला नो दादो आवे तो है शून बाबला दादा नो बाबलो आवे तो है शु बो हे तो अंदर से आत्मज्ञान आ जाए काम ब्रह्माष्टमी का भाव आवे मैं ऐसा दिन कब आएगा कि सुख दुख में सम रहूंगा ऐसा दिन कब आएगा कि मान अपमान में सम रहूंगा ऐसा दिन कब आएगा कि जिंदगी के अमृत को झील लोगा साहेब के लाखों मानसों ने कहते बदा साहेब मरी अड़ा मेरे को लोग साहब बोलेंगे मीठे उभरेंगी लादी असि क्या घूमने के okay. नहीं ना यार तो कुंभोगन वारा सारी ता चक्की ने जो पीन वारी देसो पे आकु बैके मारीं देखो और ना मरी बंज मरी बंज ककरे अमेरु बु ककरे अमेरु पर व्यथन वे वहीं सो डी मला है और डी मला पेचिती से चौथ रामदी सी निगी निगी निगी शरीरां चौतना तो वहीं राग आता है तब चित्त में बीच बोया जाता है जो महापुरुषों के शरण में नहीं जाता है वो काम क्रोध लोभ मोह के शरण में जरूर होगा जो आत्मा की शरण नहीं आता है वो मौत की शरण हो जाएगा जो ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में नहीं पहुंचता है वो जगत के ज्ञान से जिनकी खोपड़ी खड़ा गई है ऐसे लोगों के संगम में आएगा ही इसीलिए प्रयत्न तो राजे महाराजे राज छोड़ के तत्व के चरणों में रहते थे जिसको जल्दी मुक्ति चाहिए वो तत्वज्ञानियों का सानिध्य करे आधी अविद्या तो ज्ञानवान के संपर्क से ही चली जाती आधी अविद्या ज्ञानियों का संपर्क से ही चली जाती उनके सानिध्य में अविद्या, ध्यान और धारणा से, से और बाकी चौथा ही अविद्या जो है प्रणव का जाप करने से नाश हो जाती अविद्या के चार भाग हैं, दो भाग तो ज्ञानवानों वानो के संग से कट जाता है भाग होम कर जप से हम ब्रह्मत्मी का जप से और एक बात गुरु ने जो मंत्र दिया है वही उनके लिए अच्छा है एक बात ध्यान से कहियों को अभ्यास है तो वैराग्य नहीं कहीं को वैराग्य है तो अभ्यास नहीं कहीं को दोनों है तो फिर तत्व मसी महावा के सुनाने वाला गुरु नहीं कही को गुरु है तो अभ्यास भी नहीं वैराग्य भी नहीं हाहा हा, ही, ही, अरे बस दिन पूर्व सिज लथो सांझी थी पखिन भराया पख किन मेड़िया माणक मोती किन मेड़िया कख साई डी पख प्ख तो उडी थो सूरज धला संध्या हुई पक्षियों ने पांख बहारे किन्ों ने हीरे मोती माणक कमाए किसी ने हजार लाख सौ कमाए लेकिन हे प्रभु किसी ने तो आंख ही कट्ठी की जीवन में तू तो हमको पंख देना कि मैं उड़के तेरे करीब आ जाऊँगा श्री राम वो समाधान रूपी वृक्ष का फल वही खाता है जिसके चित्त में वैराग्य रूपी बीज बोया जाता है ओम ओम ओम जिनको वैराग्य है अभ्यास की जरूरत है वो सुनेंगे बाकी के लोग जिनके बिना संसार नहीं चले वो लोग हो जाए हमें तो नहीं जाओ तो दुनिया नुसू था है जल्दी थी जाओ दुनिया एसे का एसे मानस, मानस नहीं तो लेकिन मन एक ऐसी लुच्चाई करता। आश्रम में होते तो घर याद आता है और घर होते तो आश्रम बड़ा तेज याद आता है हर रेजा थे बाबू ने बारी उगड़ेल हो तो जाइए अनुबंद हो तो बारीक बारी उठाई बारी बंद होती है तो, होते तो आश्रम याद। बंद होती है तो खुलने की इच्छा होती है खुलती है तो फिर बोले कि बारी वाला को छोड़ के जाओ बस मा लाइन में धक्का धक्का धुकी मन कहीं वर्तमान में नहीं ठहरता ऐसा लुच्चा मन है। जो मौजूद मिलता है उसकी कदर नहीं आत्मा सदा मौजूद है उसकी कदर नहीं और भागता है अभी लाभ मौजूद हो जाए तो उसके पीछे पड़े हम लोग इसलिए सतत मौजूद है ना आश्रम में रहता हूं, सतत तो उनको इतना तड़फ नहीं होता क्योंकि सतत मौजूद है ऐसे ही परमात्मा सतत मौजूद है तो तड़फ नहीं होती अपने ये तकलीफ है आपको आपको कमर है कब याद आता है जब कमर में दर्द होता है तब दाया पैर कब याद आता है कि जब दर्द होता है जब वो पूरा नहीं होता तब याद होता जब पूरा होता है तो उसकी खबर ही नहीं लेते ऐसे ही परमात्मा जरूर अब देखते हैं अशांति हो रही है परमात्मा का आनंद नहीं आ रहा तो भागो मंदिर में मस्जिद में ये वो ओ ओ जय जय उनकी आंखें भी हिल रही है हाथ भी हिल रहे हैं पुचकारे जा रहे हैं जैसे जीवित बंदरी होती है ऐसी दूसरी मशीन की बंदरियां बनाई और उसी बंदरियों को चिपक जाते उसी बंदरियों का धावन धाते थे और बंदर के बच्चे बड़े हुए बच्चे बड़े तो हुए लेकिन सब के सब पागल सब चरया हस्त सब हस्त श्री सब पागल उन्हें दूध तो मिला पुचकार तो मिला लेकिन पुचकार में जो हार्ट का पुचकार होना चाहिए भीतर का प्रेम होना चाहिए वो नहीं मिला नहीं प्रेम नहीं मिला तो वह शांत तो पागल हो गए ऐसे जीव को भी भीतर का का ईश्वर प्रेम नहीं मिलता तो पागल हो जाता है अब पागलों का ही तो काम है दार उत्यो है करो और ये सब पागल लोग करते हैं समझो लोग थोड़े करते हैं पागल लोग एक दूसरे को भाग आते हैं झगड़े का मूल पामर का पापी का कसाई का लोभी का दुर्जन का अन्न नहीं खाते नहीं तो बुद्धि मलिन हो जाती अन्न में तो दोष होते भी हैं हम बिना परिश्रम का जो अन्न है थोड़ी मेहनत करो और ज्यादा पैसे जो कमाई में आ जाते हैं उस अन्न से बुद्धि शुद्ध नहीं रहती और पसीने के अन्न में ताकत होती है बुद्धि शुद्ध करने की इसीलिए एक सेठ ने छप्पन भोग बनाए अनाक खाने नहीं गए गरीब के घर गर खाए गरीब की रोटी स्वीकार करा तो सेठ ने बोला कि हमारी रोटी ने इतना घी लगा था गाय का इतना सुंदर भोजन बनाया था तो नानक ने उठा के उसकी रोटी दबाई तो उसमें से खून की धार बही या तो निकालने के लिए संकल्प का उपयोग किया जाता है फिर तो रोटी से तो क्या पत्थर से भी निकल सकता है वो अलग बात है ऐसा भी जमाना था कि पत्थरों को होते थे और पत्थर उड़ते थे कहना भी मुश्किल है अभी ऐसा जमाना आ गया वशिष्ठ बोलते हैं पत्थरों को पंख होते थे पहाड़ों को पंख होते थे तभी पहाड़ उड़ते थे अभी पंख नहीं तो नहीं उड़ते बोलो ऐसी भी दुनिया होगी पहाड़ों को पंख पाखे जिस जीव को पंख आ जाते वे उड़ जाते जिनके ज्ञान और वैराग्य के पंख कट जाते हैं वो पत्थर जैसे पड़े रहते संसार में तो पर्वत कौन है पर्वत है देह इसको अभ्यास वैराग्य होता तो ये देव उड़ता था लोक लोक अंतर में चला जाता था रघु राजा से ही चले जाते। अभ्यास वैराग्य नहीं होता तो जिसको आत्मज्ञान के ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त वाहवाई क्या निंदा क्या। जैसे कुबेर के के आगे के आगे पृथ्वी का कलेक्टर ये क्या है? ऐसे जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है उसको इंद्रियों का सुख क्या होता है उसके आगे इंद्रियों का ऐसा क्या होता है उसके आगे वाहवाही क्या होता है निंदा क्या होता है बाहर से दिखता है वाह वाह में निंदा में जो ऐसे वैसे अपने जैसा लेकिन अंदर से वो तृप्त होता है ज्ञान विज्ञान आत्मा तो सारा थी गिला थी सारा थी यहाँ वरी गिला वाह वाह वाह थी वही यहाँ से भले चाहू इसलिए जीवन को ऐसा बनाओ की परिस्थितियां हिला न सके ओम ओम ओम चले दूर दूर के लोग आए हैं तो मौन की भाषा समझे तो क्या समझे हम न कहें और तुम समझ मौन की भाषा समझ में आ जाए वो जमाना था कृषि मौन रहते थे और शिष्य आदर सत्कार से बैठ जाते थे खाली दिल लेकर मेरा मेराभिमानी दिल लेकर और उनके दिल में आंदोलन फैल जाते थे ऐसा भी जमाना था कि ऋषि को बोलना नहीं पड़ता था आज से पचास साल पहले आदमी बहुत चंचल नहीं था चार साल पहले के आदमी में और अभी के आदमी में बड़ा फासला है आदमी क्षमता खो बैठा है ऐसे अढ़ाई हजार वर्ष पहले के आदमी ग्रोस्पिंग पावर था उनके अभी भी देहातों में पवित्र जीवन गुजारने वालों के जीवन महावीर चुप बैठे रहते थे और उनके शिष्यों को उपदेश मिल जाता था गुरु भी साधना करा करा के जब साधक बढ़िया भूमिका में आ जाते तो गुरु मौन हो जाते गुरु की दृष्टि मात्र से उनके हृदय के ग्रंथियां खुलने लग जाती अनुभूतियां होने लगती है जैसे रेडियो और टीवी के वेब दिखते नहीं है फिर भी अपने अपने साधनों में वो दिखते हैं अब कैरोसिन का डब्बा लेके बैठोगे या डालडा का डब्बा लेके बैठोगे तो थोड़े सुनाई पड़ेगी उसके लिए तो रेडियो ही चाहिए रेडियो के वेब्स को देखना है तो रेडियो ही चाहिए डालडा का डब्बा से काम नहीं चलेगा